दर्शन की पिचहत्तरवीं कक्षा विदान दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाठ के छत्तीसवीं सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था प्रश्नकर्ता ने कहा था कि शास्त्रों में उपनिषदों में सेतु उन्मान संबंध और भेद का व्यवदेश है इससे यह संकेत मिलता है कि परमात्मा से परे भी कुछ और है तो उन चारों बातों का समाधान पिछले सूत्रों में उन्होंने किया कि परमात्मा से परे कुछ नहीं है और स्पष्ट ही शास्त्रों में इस बात का प्रतिषेध किया गया है कि परमात्मा से परे भी कुछ है परमात्मा से परे का स्पष्ट ही प्रतिषेध किया गया है इन दोनों दृष्टियों से परमात्मा के परे और कुछ नहीं है उससे अधिक कुछ नहीं है यहां तक बात हुई थी अब आगे सैतीसव सूत्र अनैना सर्वगतत्व आयामादि शब्देभ्य तो पीछे जो वर्णन किया गया कि परमात्मा से परे और कुछ नहीं है और इत्यादि जो वर्णन किए गए तो उससे ये पता लगता है अनेना इसी से सर्वगतत्व परमात्मा का सर्वगत होना सर्वगत यानी सब जगह गया हुआ पहुंचा हुआ होना सब जगह विद्यमान होना ये आयामादि शब्देभ्य है परमात्मा से संबंधित जो आयाम विस्तार का वर्णन किया गया है उससे पता लगता है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है तो उसके सर्वगतत्व का निश्चय होता है भाष्य देखिये अने सामान्यादि समाधान प्रदर्शन प्रकारेण। सूत्र में जो अनेन शब्द आया है इससे ग्रहण कर रहे हैं पीछे जो सामान्यादि समाधान का किया गया था सूत्रों से उस प्रकार से उस तरह भी देख सकते हैं तथा और अन्य प्रतिषेध वर्णने न छत्तीसवें सूत्र में जो प्रतिषेध किया गया था कि परमात्मा से परे कुछ नहीं है ये जो प्रतिषेध किया गया था उससे भी ये तो अन से ग्रहण किया अन्यत्र श्रुति प्रयुक्त आयाम आदि शब्दे ब्रह्मणः ब्रमण सर्वगतत्व सर्वव्यापित्व प्रदर्शितम्। तो अन्य जो श्रुति के वचन हैं, शास्त्र के वचन हैं, उसमें आयाम आदि शब्द पढ़े गए हैं उसका ये आयाम है विस्तार है इत्यादि उन शब्दों से भी परमात्मा का सर्वगतत्व यानी सर्वव्यापित्व ही प्रदर्शित किया जा रहा है इससे उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं बताई जा रही है मंतव्य मानना चाहिए जैसे कि आप शास्त्र के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं तथ्य ऋग्वेद का मंत्र का अंश है परो दिवह पर पृथ्व्या वो द्वलोक से भी परे है वो पृथ्वी से भी परे है अब ये परे केवल कथन किया गया है, यानी उससे बड़ा है तो इससे उसकी सर्वव्यापकता को ही परोक्ष रूप से बताया जा रहा है एक तो सर्वव्यापकता बताने के लिए सीधा सीधा शब्द हो जैसे कि सपर यथ इत्यादि है परमात्मा सब जगह व्याप्त है एक सीधे शब्द न कह करके ओ वो तो पृथ्वी से भी परे है वो तो द्विलोक से भी परे है ये जो कथन आ रहा है ये भी उसकी सर्वव्यापकता को बताने के लिए ही है और ऋग्वेद का एक और अंश लिया एतावान अश्य महिमा अतो जायाश्च पुरुष एतावान ये जो हमें दिखाई दे रहा है जो सृष्टि दिखाई दे रही है ये उस परमात्मा की ही महिमा है उसी के बड़प्पन से उसी की महिमा से ये बना है और चल रहा है तो ये सब उसकी महिमा है और अतोज्यायाश्य पुरुष और वो पुरुष वो परमात्मा इससे भी बड़ा है इनसे भी बहुत बड़ा है यद्यपि यह सृष्टि भी हमें बहुत बड़ी प्रतीत होती है इसका भी और चोर हमें पता नहीं लगता लेकिन वो इससे भी बड़ा है तो इससे बड़ा है इसके आधार पर कोई फिर साथ में कहने लगे बड़ा है तो थोड़ा और बड़ा होगा कुछ अधिक होगा तो भी कहीं कही ना कहीं तो सीमा होगी ऐसे उसकी उसको सीमित समझने लगे तो कह रहे हैं कि ये भी उसके तत्व को ही बताया जा रहा है कि ये उससे भी बड़ा है शतपथ ब्राह्मण का वचन दे रहे हैं जायान दिवो जायान आकाशात वो द्व्यूलोक से भी बड़ा है वो आकाश से भी बड़ा है चांदो के उपनिषद का वचन दे रहे हैं जायान पृथ्वीया जायान अंतरिक्षात जायान दिवो जायान एभ्यो लोकेभ्य वही भाव है कि पृथ्वी से भी बड़ा है अंतरिक्ष से भी बड़ा है दिलोक से भी बड़ा है और इन सब लोकों से भी बड़ा है जितने भी लोक हैं उन सबसे बड़ा है यजुर्वेद का मंत्र दिया उसका अंश स ओतः प्रोतश्च विभू प्रजा सुन सभी प्रजाओं के अंदर व्याप्त है ओत तो प्रोत है कण कण में विद्यमान है फैला हुआ है उसका ताना सब जगह पे है तो इत्यादि प्रयुक्त आयाम आदि शब्दे यहाँ जो कुछ भी एक सीमांकन जैसा प्रतीत होता है बड़ा है ऐसा है तो ये जो आयाम परक अर्थ किए गए हैं उसके विस्तार को बताने वाले जो शब्द पढ़े गए है शास्त्र में इन शब्दों से तसे भ्रमण सर्वगतत्व सूचते उस परमात्मा का सर्वगतत्व सब जगह प्राप्तत्व सूचित किया जा रहा है तस्मात न तत्परम अन्यत किंच वस्तु विद्यते इसलिए उससे परे कुछ भी नहीं है ब्रह्म न ही अन्यत परिमाणवता वस्तु न सपरिमाणम इति परमात्मा अन्य परिमाण वाली वस्तुओं के समान सपरिमाण नहीं है सपरिमाण मतलब सीमित परिमाण अर्थ लेना होगा अब ऐसे दर्शन की दृष्टि से देखें वैशेदर्शन की तो परमात्मा का भी परिमाण तो है तो परिमाण तो है क्योंकि कुछ गुण होते हैं जो सब में होते हैं संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व इत्यादि ये गुण सब में होते हैं तो परमात्मा का भी मैं भी परिमाण है वैशेक दर्शन की दृष्टि से लेकिन उस परिमाण का यह मतलब नहीं होता जैसा कि हम प्राय समझते हैं परिमाण मतलब उसकी कोई सीमा है घेरा है ऐसा तात्पर्य हम ले लेते हैं जब भी परिमाण शब्द का प्रयोग होता है वो घेरा छोटा हो चाहे बड़ा हो विस्तार छोटा हो या बड़ा हो लेकिन कहीं तो सीमा समाप्त हो रही है ऐसा हम परिमाण शब्द का अर्थ लेते हैं लेकिन वैशिषिक है का वो तात्पर्य नहीं है वहां परिमाण कहा गया तो विभू परिमाण है विभू मतलब सर्व एक अणु परिमाण होता है मध्यम परिमाण होता है विभू परिमाण होता है तो परिमाण तो है परिमाण मतलब उसका फैलाव मापन कितना है तो वो विभू है सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक को भी परिमाण वाला कहा जाता है दर्शनों की भाषा में न सामान्य व्यक्तियों से जब हम बात करते हैं तो वहां सावधानी रखनी चाहिए हम परिमाण शब्द बोल देते हैं तो उसके मन में सीमिती आएगा कि आप तो परमात्मा का परिमाण कह रहे हैं जबकि हमने सुना है कि वो तो सर्वव्यापक है तो उनको स्पष्ट करना होता है कि सर्वव्यापक ये भी एक परिमाण है शास्त्र की दृष्टि से यह विभू परिमाण है उसकी सीमा नहीं है तो इसलिए जो इन्होंने यहां कहा ब्रह्म न ही अन्य परिमाणवता वस्तु न सदृशम अन्य परिमाण वाली वस्तुओं के समान नहीं है परमात्मा को छोड़ दे कैसा सपरिमाणम सपरिमाणम मतलब परिमाण सहित मतलब यहां सीमा वाला सीमित परिमाण वाला नहीं है तो परमात्मा को सर्वव्यापक स्वीकार किया अब इसको हेतु बनाते हुए आगे और बात कहते हैं 38वां सूत्र फल हम है उपपत्ति है बोले इसी कारण से वो फल देने में समर्थ हो पाता है कर्मफल का प्रदाता परमात्मा है वो कब सफल हो पाता है तो इसके लिए युक्ति है उपपत्ति है युक्ति है कि चूंकि वो सर्वव्यापक है यदि वो सर्वव्यापक नहीं होता तो सबके कर्मों को जान भी नहीं सकता था और फल भी नहीं दे सकता था और भी उसमें कई गुण नहीं होते यदि वो सर्वव्यापक नहीं होता तो सर्वव्यापक है इसीलिए उसमें फल देने की भी सिद्धि होती है वो फल प्रदाता है देखें, अतः अतः को खोल रहे हैं अतः सर्वगता सर्वव्यापका परमात्मा इस सर्वगत सर्वव्यापक परमात्मा से ही जीवात्मा भी कृत से शुभाशु फल से शुभाशुभ से फलम प्रसिद्ध जीवात्माओं के किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल सिद्ध होता है यानी प्राप्त होता है उसी परमात्मा से ही होता है स एवं कर्मफल प्रदाता तेप उन जीवात्माओं के लिए कर्म फल देने वाला वही परमात्मा है कहते तो हैं कैसे ये माना तो बोले उपपत्ति है उपपत्ति मतलब युक्तितः युक्तिता संभव युक्ति से यही संभव है क्यों कर्मफल प्रदातम परमात्मा न कार्यम क्या सिद्ध होगा कि कर्म फल प्रदान करने का कार्य परमात्मा का ही है अब लौकिक रूप से जो मनुष्य आदि परस्पर फल दे देते हैं वो आंशिक है उसका मना नहीं कर रहे लेकिन उस सबसे भी आगे उनके ना होने पर भी लौकिक फल ना मिलने पर भी लौकिक फल ना दिए जाने पर भी परमात्मा तो देता ही है और लौकिक फल संसारिक लोगों के द्वारा कम या अधिक दे दिए जाने पर गलत दे दिए जाने पर भी उसके ऊपर वो भी फल प्रदान करता है उसका उसकी क्षतिपूर्ति या समानता करता है तो कर्म फल प्रदाते तो प्रदात परमात्मा ये तो परमात्मा का कार्य है क्यों तो तस्य सर्वव्यापित्वात उसके सर्वव्यापक होने से सर्वनियंत्रित सबका नियंत्रता होने से सबका नायक नियंत्रण में रखने वाला होने से सर्वाध्यक्ष और सबका अध्यक्ष स्वामी सबसे ऊपर होने से सर्वशक्ति मत्वात सबसे अधिक शक्ति वाला सर्वशक्ति वाला होने से और सर्वसाक्षीत्वात, सबका साक्षी है वो हर समय समय जानता है और सर्वजत्वाच और उसका ज्ञान भी परिपूर्ण है सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञता दो अलग अलग चीज हो गई सर्वसाक्षित्व तो हमारी दृष्टि से है हम सबका साक्षी है प्रत्यक्ष हमारे को जानता रहता है हमारा कैसा कर्म है और कैसा विचार है और सर्वज्ञता हमारी साक्ष्य्व से भिन्न भी सब वस्तुओं की जानकारी उसके पास है तो इस दृष्टि से वो सर्वज्ञ भी है इन सब गुणों के कारण हो इन सब गुणों के होने पर ही वो कर्मफल को दे पाता है और जो इन गुणों से युक्त नहीं है वो कर्म फल भी नहीं दे सकता इस परिपूर्णता से और वो परमात्मा भी नहीं हो सकता अब ये किसी के मन में आए कि परमात्मा कर्म फल देता है ये ना मान के हम और कुछ भी मान सकते हैं फल वैसे भी मिल जाता है जीवात्मा खुद ले लें ले प्रकृति दे दे अथवा तो कर्म ही अपने आप फल दे दे ये सब जो बातें हैं उनके बारे में ये युक्ति करने, जो उपपत् है सूत्र में कहा युक्ति से सिद्ध होता है तो युक्ति से सिद्ध होता है कि ऐसे गुण वाला परमात्मा फल दे सकता है संभावना है और अन्य कोई फल दे नहीं सकता उसकी चर्चा और आगे एक एक करके कर रहे हैं तो न खुष स्वयं जीव कर्मफल हम भूगते जीवात्मा स्वयं तो कर्मफल भोगता ही नहीं है अपने आप फल नहीं भोगता है क्यों नहीं भोगता अनिष्ट फल भोगाया अनिष्ट कर्मों का पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि उसका फल तो कष्ट के रूप में आएगा और वो अपने आप कष्ट नहीं भोगता है एक सामान्य प्रवृत्ति बताई लेकिन जो ईश्वर को मान लेते हैं या और नियमों को मानते हैं वो कभी गलत कार्य करते हैं तो स्वयं जो दंड ले, ले लेते हैं प्रायश्चित करते हैं वो एक अलग बात है उतना तो करते हैं हम एक दूसरे को भी कर देते हैं और अपने आप भी पाप कर्मों का फल लेकिन सारे पाप कर्मों का फल जो जो हम करते हैं हम नहीं लेंगे उसको हम दुख नहीं चाहते हम उसे बचेंगे आगे न ही कश्चित जन स्वयं अनिष्टम दुखम वांछती कोई भी व्यक्ति अनिष्ट को यानी दुख को नहीं चाहता है यह आत्मा का स्वभाव है दुख को चाहता ही नहीं है वो तो बुरे कर्मों का फल जो कष्ट के रूप में होना चाहिए उसको जीवात्मा स्वयं नहीं लेगा व्यवस्था तो नहीं हो सकती आगे तथा इष्टम सुखम अपनी अमर्यादम अभिलष्यती और इष्ट जो सुख है उसको तो वो चाहता है लेकिन कैसे चाहेगा अमर्यादित रूप से चाहेगा थोड़ा सा पुण्य किया फल बहुत चाहेगा थोड़ा सा काम किया अगर यू निर्णय कर दिया जाए कि आप जहां भी सरकारी या व्यक्तिगत कार्य करते हैं अपना अपना वेतन आप स्वयं निर्धारित कर लें तो कभी भी कम नहीं करेगा वो वो बढ़ाएगा अधिक से अधिक चाहेगा अपने ऊपर पूरी छूट दे दी तो वो फल खूब चाहेगा और पाप कर्म का दंड का भी अगर छूट दे दी जाए कि अच्छा चलो आपको जो भोगना है वो आप अपने आप ले लो दंड तो नहीं लेगा जो श्लोक एक प्रसिद्ध है ही फलम पुण्य से इच्छी पुण्यम निच्छन्ती मानवा लेकिन पुण्य को करना नहीं चाहते पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते और फलम पापस से निच्छन्ती पापम कुर ये पाप का फल तो नहीं भोगना चाहते लेकिन पाप को प्रयत्न पूर्वक करते खूब करते हैं जी तो प्रवृत्ति तो हमारी ये है सामान्य रूप से तो इसलिए कर्मफल प्रदाता जीव नहीं हो सकता ये एक युक्ति दी इन्होंने परमात्मा हो सकता है और जीव नहीं हो सकता है आगे न प्रकृति ही कर्मफल प्रदात्री तस्ह जड़ ये जो प्रकृति है संसार है ये भी कर्मफल को देने वाली नहीं हो सकती क्योंकि वो तो जड़ है अचेतन है नहीं जड़म वस्तु फल परिमाण देश कालान स्वरूपम च जातुम शक्नोति जो जड़ वस्तु है जिसमें ज्ञान नहीं है वो फल के परिमाण को परिमाण मतलब मात्रा को जो कर्म का फल देगा उसे फल के परिमाण का ज्ञान तो होना ही चाहिए कितना फल दिया जाना है परिमाण का तो जड़ वस्तु अचेतन है वो परिमाण को कहां जानेगी तो परिमाण देश यानी किस स्थान पर फल मिलना है काल किस समय फल मिलना है स्वरूपम कर्म फल का कर्म फल का स्वरूप क्या होगा किस तरह से कर्म फल दिया जाएगा ज्या तुम न शक्नौती वो जान नहीं सकती तो फिर फल कैसे देगी इसलिए जड़ प्रकृति भी हमारे को फल नहीं दे सकती अब कुछ लोग केवल कर्म को भी मानते हैं वैसे तो तीन ही तत्व हैं ईश्वर जीव और प्रकृति तो ईश्वर को छोड़ के जीव प्रकृति तो दे नहीं सकते लेकिन कुछ लोग कर्म को भी मानते हैं तो उसको भी उठाया न कर्म ही स्वयं स्वस्थ फलम प्रदातुम समर्थम भवती कर्म अपने आप अपना ही फल नहीं दे सकता ये तो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया क्यों नहीं दे सकता उसके लिए हेतु आगे बताएंगे अभी भी बहुत से लोग हैं बड़े संप्रदाय हैं जो कर्मफल प्रदाता कर्मों को ही मानते हैं कर्म ही फल देते हैं ऐसा वो मानते हैं क्योंकि वो परमात्मा को तो मानते नहीं है जीव को मानते हैं और कर्म करते हैं तो बोले कर्म छोड़ता नहीं है जब तक फल नहीं देता तब तक कर्मा फल नहीं छोड़ता उदाहरण सारे वो के वही देते हैं कि जैसे गाय और बछड़े का देते हैं वो उसको पीछा करती है छोड़ती नहीं है ऐसे कर्म जब तक फल नहीं दे देता है हमारे पीछे लगा रहता है ऐसा साथ ही साथ चलता रहता है कर्मफल देगा ही वो कर्म को ही फल देने वाला मानते हैं उसमें ही अपने आप में ऐसी शक्ति ताकत है कि वो फल दे देगा तो इनका वैदिक दृष्टि से कथन है कि कर्म अपने आप फल नहीं दे सकता क्यों तस्से चल स्वरूपत्वात वो चलाए है क्षणिक है कर्म तो किया समाप्त हो गया कर्म यानी क्रिया जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया वो हमारे को फल कैसे दे सकता है अपने आप उसके लिए और हेतु दे रहे कर्म स्व नावतिष्ठते कर्म जिस समय किया जा रहा है वो अपने उस क्षण के अनंतर रहता ही नहीं है क्योंकि कर्म तो क्षण होता है जिस समय किया उससे अगले क्षण में वो रहता ही नहीं है समाप्त हो जाता है कर्म का स्वभाव ही ऐसा है क्रिया का स्वभाव ही ऐसा है तो कर्म स्व नावतिष्ठते आगे तिष्ट आगे कर्मणों फलेन नाव्यम और फल कब होना चाहिए कर्म के बाद ही होना चाहिए क्योंकि फल तो किसी कुछ किया उसका फल होगा तो करने के बाद ही तो फल होगा ये भी युक्ति है लेकिन कर्म अपने क्षण के बाद में रुकता नहीं है गुरु तो कर्मणों अंतरम एवं फल न भाव्यम तत्समकाल पश्चात अविद्यमान कथमापिना फलम प्रयच्छेद तो वो कर्म अपने समकाल में जिस समय वो कर्म किया जा रहा है उस समय भी फल नहीं दे सकता क्योंकि फल तो करने के बाद ही होता है और पश्चात भी नहीं दे सकता कर्म पूरा हो गया उसके बाद क्योंकि वो स्वयं अविद्यमान रहता है विद्यमान ही नहीं रहता है कथमअी न फलम प्रयच्छेद किसी भी तरह फल नहीं दे सकता न ही नष्टो मृतो व कश्चित कंचित सुखी वा तो जो नष्ट और मृत हो गया है वो किसी को भी कुछ भी <clears throat> कश्चित कंचित सुखी दुखी वा किसी को भी कुछ भी सुख और दुख नहीं दे सकता जो स्वयं ही नष्ट हो गया है इसलिए कर्म भी फल नहीं दे सकता तस्मात एक ईश्वर एवं जीवात्मा कर्म फल प्रदाता सिद्ध अकेला परमात्मा ही कर्मफल देने वाला सिद्ध होता है ना, ये सभी दर्शनों का यही निर्णय है कि परमात्मा ही कर्मफल प्रदान करता है तो इसके आधार पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हमारे को हो रहा है वो सब परमात्मा ही दे रहा है नहीं तो जब ये इतना मान लेते हैं कि परमात्मा ही कर्मफल देता है सुख दुख भी देता है तो हमारे जितने भी सुख दुख है वो परमात्मा ही देता है ऐसा इसके साथ साथ जुड़ जाता है अब किसी राजा ने कोई दंड दिया पुरस्कार किया माता पिता गुरुजन अधिकारी ने जो दंड दिया या सम्मान किया पुरस्कार दिया उसको भी हम फिर परमात्मा का ही स्वीकार करते हैं ये परमात्मा ही कर रहा है उसमें हम उन जीवों का मनुष्यों का कर्तृत्व भूल जाते हैं वो सिद्धांत के विपरीत बात हो जाती है अन्य मनुष्य भी अपनी स्वतंत्रता से नियमों के अनुसार भी या बाध्यता से भी हमारे को कर्मफल प्रदान करते हैं उनकी अपनी अपनी व्यवस्था है संसार की जैसी व्यवस्था चल रही है तो उसका निषेध नहीं किया जा रहा है वो दूसरे चेतन ही दे पा रहे हैं हमारे को लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे मनुष्य हमारे को नहीं देते हमारा जन्म कहाँ होना है इसका दूसरे को किसी को पता नहीं है इसी तरह हमारा शरीर कैसा बनने वाला है वर्तमान के पुरुषार्थ और सहयोग को छोड़ दें तो सारा का सारा हम नहीं जानते और अन्य लोग हमारे को जितना देते हैं उससे अतिरिक्त जो हमारे को होता रहता है वो हमारे द्वारा नहीं होता है तो परमात्मा का फल प्रदात तो मानना होगा और परमात्मा ने ही यह विधान कर रखा है मनुष्यों को अधिकारियों को राजाओं को कि संसार की व्यवस्था के, के लिए न्याय व्यवस्था दंड व्यवस्था भी रखे वेद के अंदर उसको भी कहा गया है वो उचित है वो सारा चलता रहेगा वो परमात्मा के निर्देशन से है और कोई गलत करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति या व्यवस्था फिर परमात्मा करता है तो ये जो सृष्टि आदि की उत्पत्ति है रहने के लिए निर्माण है ये सब चीजें वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता इसलिए परमात्मा ही फल को देता है तो परमात्मा सर्वव्यापक है तो सर्वशक्ति मान है नियंता है इन सब के कारण से ही वो फल को दे पाने में समर्थ होता है और उचित फल दे पाता है अनुचित नहीं देता है इत्यादि सारी बातें इससे जुड़ी हुई है हाँ। यहां पर जो आ... कर्म फल देता है तो यहाँ पर जो कर्म से क्रिया लिया है तो अगर पूर्व पक्षी यहाँ पर कर्म से अगर कर्माशय लेना चाहे तो तो उसको जैसे प्रकृति वाला जो उदाहरण दिया था प्रकृति वाले संबंध में जो उत्तर दिया था तो उसी तरह के उत्तर दिया जा सकता है बिल्कुल दे सकते हैं कि अगर वो यूं कहे कि क्रिया तो चलो नष्ट हो गई लेकिन क्रिया से कर्माशय बन गया उसका लेख लिखा गया भाग्य बन गया अब वो फल दे देगा वो तो भी नहीं दे सकता क्योंकि कर्म अपने आप में कोई चेतन वस्तु तो है नहीं जानने वाली वस्तु है नहीं उसको नहीं पता है कि किसका फल मुझे क्या देना है तो वो तो नियंत्रण कर नहीं सकती है इसलिए वहां भी नहीं घटेगा ये कर्माशय अपने आप दे देगा ऐसा नहीं है वो तो कर्माशय के भी कुछ तत्व मान लेते हैं और वो पीछे लगे रहते हैं उसका स्वभाव ही है जैसे कि मिसाइलें होती हैं पीछे लग जाती है जो निर्देशित मिसाइलें होते हैं गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। तो वो पीछे लग गई तो चाहे ऊपर नीचे कहीं भी जाओ वो पीछे ही पीछे जाती है कुछ उस शैली से वो मानते हैं कि कर्माशय बस पीछे पड़ गया तो पड़ गया अब वो छोड़ने वाला नहीं है जब तक हम भुगा नहीं देगा तब तक छोड़ेगा नहीं तो उसमें वो परमात्मा का कर्तृत्व नहीं मानते हैं परमात्मा कोई स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग जैन मत में ऐसा स्वीकार किया जाता है तो वो भी नहीं हो सकता है कर्म भी नहीं कर सकते कर्म अपने आप में चेतन नहीं है वो ऐसे नहीं देंगे ये व्यवस्था बनाई किसने है तो परमात्मा के द्वारा ही अंततः ये व्यवस्था हो पाती है और गाइडेड मिसाइलों का भी है तो ठीक है कोई भी उदाहरण देंगे तो उसका खंडन तो हो ही सकता है उसको भी तो नष्ट कर देते हैं पीछे उसको चाहे उसको नष्ट कर दो उसको भी इधर उधर कर देते हैं उसको भी अपने रास्ते से डिगा देते हैं उसको भी एक और मिसाइल छोड़ करके धक्का देकर उसको नष्ट करते तो वो तो सारी चीजें करने को तो हो सकती है वो कहें कि नहीं कर्म को तो कर ही नहीं सकते तो वैदिक रीति से परमात्मा को तो हमें स्वीकारना ही होता है आगे श्रुतत्वाच्य और इस विषय में श्रुति भी कहती है पीछे जो कहा गया था फलम था उप ये युक्तियां दी गई थी युक्तियों के आधार पर बात को सिद्ध किया था और अब श्रुति यानी शास्त्र से भी सिद्ध कर रहे हैं शास्त्रों में भी यही बात कही गई है श्रुतवाच्रुतो प्रतिपादनादअप परमात्मा कर्म फल से प्रदाता खलु उपय शास्त्र में प्रतिपादित होने से ऋषियों विदो के द्वारा स्पष्ट कहा गया होने से भी हम ये निर्णय करते हैं कि परमात्मा ही फल को देता है तद्य था जैसे की यजुर्वेद का मंत्र दिया शनो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे जो दो पैर वाले हैं उनका कल्याण हो और हम जो दो पैर वाले हैं उनका कल्याण हो और जो चार पैर वाले हैं उनका भी कल्याण हो सबका हो अब इसमें सीधे सीधे कर्मफल की कोई बात नहीं आई है वैसे पंक्ति में लेकिन ये कैसे लेर पा रहे हैं इसको कर्मफल से कैसे जोड़ रहे हैं ये मंत्र क्या है इंद्रो विश्वस्य राजति इसका प्रारंभ भाग हो गया इंद्रोविश्वस्य राजति शनो अस्तु द्विपदे शम तो इंद्र यानी परमात्मा विश्व से राजति संपूर्ण विश्व पे शासन कर रहा है प्रकाशित हो रहा है प्रदीप्त तो हो रहा है सब पे सबसे युक्त है तो वो परमात्मा सब जगह व्यापक है सब पे शासन कर रहा है सबसे तेजस्वी है सब पे अधिकार रखता है वो इस आधार पर दो पैर वालों का और चार पैर वालों का ये उपलक्षण हो गया बाकी आठ बीस पच्चीस जितने भी पैरों उन सबका उन सबका वो कल्याण करता है क्योंकि वो परमात्मा एक शासक के रूप में एक नियंता के रूप में विद्यमान है इसलिए अन्याय नहीं होगा न्याय ही होगा और जो मनुष्य आदि परस्पर या प्राणी आदि परस्पर अन्याय कर लेते हैं उसकी पूर्ति करेगा वो इस दृष्टि से अंततः वो न्याय ही करेगा तो इसलिए ये यह यहां पर कर्मफल से संबंधित इन्होंने जोड़ दिया इसको आगे ऋग्वेद का मंत्र है यदंग दासु से तुम भद्रम करीष्यसी हे अंग हे मित्र परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं कि तुम तुम दाशुषे हे अग्ने अग्नि परमात्मा तुम देने वाले के लिए भद्रम करिष्यसि अच्छा करोगे कल्याण करोगे अर्थात जो देने वाला है दूसरों को सहयोग करने वाला है उसका तुम कल्याण करोगे अच्छा ही करोगे अब देने वाले ने तो दे दिया देने वाले ने तो अपने पास से कुछ ना कुछ दूसरे को दिया दूसरे को दिया तो उसके पास तो कम होगा ही समय दिया तो समय कम होगा धन दिया तो धन कम होगा कुछ ना कुछ तो कम होगा जान को छोड़ करके तो ठीक है जान तो दान से बढ़ता है लेकिन उसमें भी समय तो लगा ही है उसका बाकी चीजें जो दी जाती हैं जो भी देने वाला है देने वाले का वो कल्याण करता है तो यानी कैसे करता है कर्म फल देता है उसको आगे सवा एश महान आत्मा अन्नादो अन्नम समाती वसुदान ये बिहार उपनिषद का वचन है तो सवा सवाएश वह यह है महान सबसे बड़ा अज उत्पन्न न होने वाला परमात्मा आत्मा अन्नाद अन्न को देने वाला है अन्न को देने वाला है हमारे लिए जो अन्न यानी जितनी भी खाद्य सामग्री है वो सबको देने वाला है तो अन्नादा को इन्होंने खोल दिया कोष्टक में अन्नम समंता दताती अन्न को चारों ओर से देता है सब तरह से देता है विविध तरह है के अन्न खाद्य पदार्थ हमारे लिए उपलब्ध कराता है वो वसुदान वो वसु को ऐश्वर्य को धन संपत्ति को देने वाला है अन्न के अलावा भी बहुत सारा ऐश्वर्य उसने दे रखा है हमारे लिए धातु है वस्तुएं हैं तत्व है जिनका उपयोग हम विभिन्न तरह के अपने जीवन के चलाने के लिए मकान वस्त्र औषधि इस सब में प्रयोग करते हैं अन्य भी तो वो सब देने वाला परमात्मा है तो इसमें अन्नदा अन्न देने वाला किसान आदि तो एक निमित्त बन जाता है वो उतनी मेहनत करता है लेकिन किसान भी तो निर्माण तो कर नहीं सकता है अन्न का स्वयं नहीं बनाता है उसको खुद को नहीं पता है न तो केवल कुछ प्रक्रियाओं को करता है उससे अन्न आदि बनते हैं इसलिए वास्तव में अन्न देने वाला तो परमात्मा ही है व्यवस्था सारी उसी की की गई है तो इससे पता लगता है कि परमात्मा कर्म फल को देता है अगला सूत्र 40वां धर्मम जैमिनी अथा एवं जैमिनी मुनि का कथन यहां किया गया जैमिनी वही जो मीमांसा के रचयिता हैं उन्होंने कहा धर्मम बोले तो धर्म कर्म को हमारे फल को देता है पीछे परमात्मा कहा गया था बोले नहीं धर्म देता है फल को तो धर्म का मतलब कर्म ही है यहां पर क्योंकि तो तो मीमांसा दर्शन का प्रथम सूत्र क्या है अथा तो धर्म जिज्ञासा धर्म की जिज्ञासा और धर्म क्या है धर्म का मतलब कर्म है तो चूंकि उनका पूरा शास्त्र ही कर्म से युक्त है कर्मकांड वाला विषय है उनका मीमांसा का तो कहते हैं कर्म हमें फल देता है धर्मम जयमिनी अत एव अतएव मत इसी कारण से किस कारण से माना कि धर्म हमें फल देता है पीछे जो सूत्र आया था इसी कारण से बोले शास्त्र कहते हैं अब क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि युक्ति आदि से हम थोड़ा जान सकते हैं परोक्ष विषय हैं इसलिए शब्द शास्त्र का शास्त्रों का आधार इसमें लेना होता है श्रुति ऐसा कहती है तो जयमिनी ने कहा धर्मम अतएव भाष्य फल निमित्त रूपम दातारम धर्मम कृत शुभाशुभ कर्म संपन्न संस्कारम जैमिनी आचार्यो मन्यते फल का निमित्त रूप फल का देने वाला धर्म को माना है धर्म को खोल दिया किए हुए शुभ अशुभ कर्मो से संपन्न जो संस्कार है यानी कर्माशय है वो संस्कार मतलब यहां पर धर्माधर्म रूप संस्कार और सूत्र में केवल धर्म शब्द लिखा हुआ है लेकिन खोलते समय क्या किया शुभ अशुभ दोनों वैसे तो धर्म शब्द से लेंगे तो शुभ कर्म ही लिए जाएंगे लेकिन या धर्म प्रतीक के रूप में है तो धर्म और अधर्म दोनों का ग्रहण हो जाएगा उनका फल देने वाला हमारे फल का देने वाला वह धर्म है कर्माशय है हमारा वही फल देता है कुतः कैसे माना मानाइए तो अतएव श्रुति प्रतिपादना प्रति श्रुति प्रतिपादित प्रति करती है कि इनके अनुसार हमें फल मिलता है कौन सी श्रुतियां हैं तो उसको आगे बताया श्रुतिर कठोपनिषद का वचन दिया योनिम अन्ये प्रपत्यंत शरीरत्वा देना देना शरीर को धारण करने वाले ये भिन्न में भिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं शरीरत्वा फिर से शरीर प्राप्त करने के लिए देही मतलब ये आत्माएं भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं कैसे स्थानुम अन्ये अनुसंति यथा कर्म यथाश्रुतम तो कुछ उसमें स्थाणु बन जाते हैं वृक्ष पेड़ पौधे बन जाते हैं क्यों कि यथा कर्म यथा यथाश्रुतम जैसा उनका कर्म है और जैसा उनका ज्ञान है इसके अनुसार निर्णय होता है जैसा कर्म है और जैसा ज्ञान है तो कर्म के अनुसार फल को यहां पर बताया गया है इसलिए धर्म हमें फल देता है कर्म हमें फल देता है यह प्रतिपादन हुआ तो यथा यथाकृतम यथाकर्म यथाश्रुतम श्रुतम का मतलब है जो सुना हुआ है अर्थात ज्ञान है उसको दूसरे शब्दों में कह लें तो जैसा हमारा संस्कार है ये संस्कार मतलब वासना रूप संस्कार यथाकृतम मतलब तो धर्मधर्म रूप संस्कार कर्माशय और जैसा हमारा संस्कार है वो ये दोनों काम करेंगे उसके अनुसार हमें फल होगा मान लीजिए किसी ने दो व्यक्तियों ने पुण्य कर्म किए हैं और वो कर्म समान रूप से किए हैं एक ही जैसे किए अब उनका फल उनको एक जैसा मिलेगा ये हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि न्याय व्यवस्था में सबको समान होना चाहिए जैसा कर्म किया वैसा उतना सबको समान रूप से होता है लेकिन इसमें यथाश्रुतम के आधार पर भेद भी होता है कि जैसा उसका संस्कार है जान के अनुसार कर्म के फल में भेद होगा वो कर्म के फल में भेद होगा तो मन में ये नहीं लाना है कि वहां पर अव्यवस्था हो गई फिर तो किसी को कम या अधिक होगा कम अधिक नहीं होगा होगा तो बराबर ही लेकिन जैसा उसका ज्ञान है उसके अनुसार से हो जाएगा वो अब किसी को पुरस्कार मिला है एक एक हजार रुपया उन्होंने काम तो बराबर किया तो एक, एक हजार रुपया मिल गया लेकिन उसे एक हजार रुपये की चीज उनको मिलनी है पुरस्कार के रूप में तो बोले क्या लोगे भाई बोले मैं पुस्तकें लूंगा दूसरा बोले मैं कपड़े लूंगा दूसरा बोले मेरे को घूमना है अलग अलग कह सकते हैं अपना अपना संस्कार है अपनी अपनी रुचि इच्छा है उसके अनुसार से उनको भिन्न भिन्न चीजें मिलेंगी जैसा उसकी इच्छा है जैसा उसका श्रोत संस्कार है उसके अनुसार अलग अलग मिलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ अन्याय नहीं हुआ मात्रा उतनी ही है कीमत उतनी ही कीमत की चीजें मिल रही है उनको फल तो बराबर ही मिला है लेकिन इच्छा के भेद से फल में भी भेद होता है इस रूप में भेद हो जाता है स्वरूप में भेद हो जाता है अब कोई ऐसे कर्म कर रहा है पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन इच्छा ये है उसकी कि मेरा अगला जन्म धार्मिक माता पिता के यहां पर हो विद्वान माता पिता के यहां पर हो वैदिक धर्म के निकट हो ऐसी कामना की उसने पुण्य कर्म कर रहा है एक दूसरा व्यक्ति है उन्हीं पुण्य कर्मों को कर रहा है उतनी ही मात्रा में और उसने ये इच्छा कर रखी है उसके संस्कार ऐसे है कि अगला जन्म में मेरा शरीर बहुत अच्छा हो सुंदर हो धन संपत्ति हो मैं संपन्न परिवार में जन्म लूं मिल तो जाएगा उसको भी मिल जाएगा अलग अलग हो जाता है फल का भेद होता है यह हमारी इच्छा हमारे संस्कार के अनुसार और यही परमात्मा का न्याय है एकदम ऐसा बंधा बंधा या नहीं है कि सबको बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा एक कर्म की स्वतंत्रता है और हम उस अपने फल को किस रूप में पाना चाहते हैं यह भी हमारे को बताए तो यही सकामता निष्कामता आदि के ऊपर निर्भर करता है अलग अलग इच्छा के अनुसार हमें फल मिलता है तो यथा कृतम यथाश्रुतम जैसा हमने किया है और जैसा हमने सुना है जैसा हमारा ज्ञान है संस्कार है उसके अनुसार हमारे को फल मिलता है दोनों बातें मिलकर के देंगी लेकिन कर्म तो फिर भी आ ही गया यहां पर आगे बृहदारण्य उपनिषद का वचन है पुण्य पुण्य कर्मणा भवती पाप पापेना तो पुण्य कर्म से पुण्य शरीरों को प्राप्त करता है अच्छे को और पाप कर्म से निकृष्ट शरीरों को प्राप्त करता है तो ये भी कर्म के अनुसार कहा तो ये सब प्रमाण दिए अब सूत्र में जो अथा एवं लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं अथएव इति कथने श्रुति एवं अनुकृष्य थे अथ इस कारण से ही तो किसका ग्रहण किया ये 40वां सूत्र है तो उनचालीसवें सूत्र में जो श्रुतत्वाच्य लिखा हुआ था तो श्रुति ही यहां पर लिया जाएगा क्यों सन्निहित तत्वाद क्यों ही? ये वही उसके निकट है न उपपत्ति ही जो अड़तीसवें सूत्र में, में उपपत्ति है ये कारण बताया गया वो उसका ग्रहण यहां पर नहीं होगा श्रुति का ही ग्रहण होगा केवल पूर्वत्र इति पृथक सूत्र करना क्योंकि श्रुतत्वाच्य अलग से सूत्र बनाया है नहीं तो ये एक भी सूत्र बना सकते थे अन्यथा फलम उत्पत्ति श्रुति भ्याम सूत्रे न अगर ये इकट्ठा कर देते फलम अतः उपपत्ते है और श्रुतत्वाच्य श्रुतत्वाच्य हेतु ही तो दिया है वो तो दोनों हितुओं को एक साथ भी पढ़ सकते थे फलम अतः उपपत्ति श्रुतिभ्याम शु... उपपत्ति श्रुतिभ्याम दोनों को एक साथ कर देते पर एक साथ कर देते तो यहां पर जो धर्मम अतः अतएव तो अतएव से युक्ति और श्रुति दोनों का ग्रहण होता फिर अनुवृत्ति वैसी आती क्योंकि दोनों सन्निकृष्ट होते लेकिन चूंकि अलग से सूत्र बनाया इससे पता लगता है कि श्रुतत्वाच्य की इसी की ही अनुवृत्ति आगे लेना चाहते हैं उपपत्ति की नहीं केवल श्रुति आधार है उसका तथा अत्र सूत्रे धर्मम इति पदे नुभाशुभ कर्म संस्कारों लक्ष्यते तो यहाँ सूत्र में धर्मम जयमिनी अतः एवं यहां जो धर्म शब्द है इसे किए हुए शुभाशुभ कर्म का संस्कार ग्रहण करना चाहिए कर्म नहीं कर्म का संस्कार जो बना हुआ है लेखा जो है तो ये जयमिनी का मत हो गया आगे इकतालीसवें सूत्र में, में बादरायण का यानी व्यास जी का मत बताया जा रहा है पूर्वम तु बादरायणों हेतु व्यपदेशात बादरायण के मत में व्यास जी जो वेदांत के कर्ता है वो कहते हैं पूर्वम तु जैसा पहले कहा गया था वैसा ही पहले क्या कहा गया था परमात्मा कर्म फल का प्रदाता है इसलिए हेतु व्यवदेशात उस हेतु का कथन किया गया होने से उसको कारण के रूप में शास्त्र में बताया गया होने से अब शास्त्र में दोनों बातें मिल रही हैं कर्म से फल मिलता है और परमात्मा देता है तो दोनों ही बातें स्वीकार होती हैं तो कर्म से फल मिलता है इन वचनों को देख करके ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस कर्म अपने आप ही फल दे देते हैं परमात्मा कर्मानुसार फल देता है ये सिद्धांत बनता है परमात्मा बिना कर्मों के कर्मनिरपेक्ष भी फल नहीं देगा एक सामान्य नियम जो है वो कर्मानुसार यथा योग्य देगा और कर्म अपने आप नहीं दे सकते परमात्मा की सहायता से ही वो दे पाते हैं या उनके माध्यम से मिल पाता है हमें तो दोनों बातें हैं देखिए भवतु धर्मे फल प्रदात्री निमित्तत्व बोले फल को प्रदान करने का निमित्तित्व धर्म में हो उसका मना नहीं कर रहे क्योंकि तो कर्म के अनुसार ही तो मिलेगा तो धर्म भी कर्म भी एक निमित्त बनता है पूर्वम तो धर्म विषयक सूत्रात् पूर्व प्रदर्शितम परमात्मानं फलवस्य दाता राम बाधरायणों व्यासो मन्यते तो निमित्तत्व तो धर्म का है लेकिन फल का देने वाला ये जो शब्द आएगा फल का देने वाला कौन है तो वो तो परमात्मा ही है कर्म फल, फल नहीं देता है कर्म अपने आप फल नहीं देता है कर्म निमित्त तो बनता है फल देने का लेकिन फल को देने वाला तो परमात्मा ही है हेतुात कार्य मात्र से हेतु वर्णनात् प्रयोजक विधाना जितने भी कार्य हैं उनके उनके हेतु के रूप में प्रयोजक के रूप में परमात्मा का विधान यानी वचन कथन शास्त्र में किया गया है इस कारण से जितने भी कार्य हैं कार्य द्रव्य है उन सब का हेतु परमात्मा को माना गया है उसी ने ये सब बनाया इस वचन से और वही प्रयोजक है सबको प्रेरित करता है सबको चलाता है जड़ जगत को इनको व्यवस्था करता है इनकी वो प्रयोजक है प्रेरणा देने वाला है इसलिए भी परमात्मा ही कर्मफल को देने वाला है इसके लिए अब ये प्रमाण प्रस्तुत करें तद्यथा था इंद्रो विश्व राजति तो परमात्मा इस संपूर्ण विश्व पर शासन कर रहा है तो पीछे जो आया था शनो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे उससे जुड़े हुआ बात है ये तो चूंकि इन सब पे परमात्मा नियंत्रण कर रहा है इसलिए कर्मफल भी परमात्मा देगा ये इससे साथ में निकाल रहे हैं तो इसमें जो प्रमाण दिए इंद्रो विश्व राजति राजती यजुर्वेद का और दूसरा प्रमाण दे रहे हैं श्वेताश्वेतर उपनिषद का सकारणम करणाधिपाधिपह वह परमात्मा इस संसार का कारण है निमित्त कारण है और कर्णाधिपाधिपह कर्णों के अधिप करण यानी इंद्रियां इंद्रियों का जो स्वामी है यानी आत्मा उसका भी स्वामी है इंद्रियों के स्वामी का भी स्वामी है कर्णाधिपाधिपह तो आत्मा का भी वो स्वामी है उसको नियंत्रण में रख लेता है देवी परमात्मा मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता देता है वो है लेकिन फिर भी नियंत्रण में तो है बच्चों को खेलने के लिए कह दिया चलो खेल लो जो भी करना है परीक्षा के लिए बैठा दिया कि चलो परीक्षा में लिख लो जो लिखना है अपना जो आपको करना है करो वो देख रहा है लेकिन है तो सब नियंत्रण में उसके नियंत्रण के अंतर्गत ही सारा का सारा काम कर रहे हैं आगे यो विदधाति कामान तत्कारणम ये विश्वताश्युतर का उपाय जो सब कामनाओं को धारण करता है तत्कारणम वो कारण है हमारी जो जो कामनाएं हैं उसको धारण करने वाला बनाए रखने वाला कौन है वही तो है वही तो हमारी कामनाओं को पूर्ति करता है हमारा प्रयत्न जितना है वो अपेक्षित है वो करते ही हैं, लेकिन मूल रूप से हमारी इच्छाओं को जो जो चीजें आवश्यक हैं, उन चीजों का निर्माण व्यवस्था सृष्टि के अंदर वही परमात्मा करता है आगे सर्वम इदम प्रशास्ति इदम किंच ये बृधारण्य कवचन है ये सब कुछ का सर्वम इदम सबका प्रशासन करता है वो यदि दम किंच जो कुछ भी यहां पर है चाहे जड़ है चाहे चेतन है उसका प्रशासन उसके हाथ में सभा अयम आत्मा सर्वेशा भूता राजा ये भी विधेयर का है कि ये जो आत्मा है यानी परमात्मा सब भूतों का सब प्राणियों का राजा है राजते राजा है प्रशासक है स्वामी है और एक वचन का कर्माध्यक्ष वो सभी कर्मों का अध्यक्ष है कर्मों का स्वामी है हमारे को कर्मों का फल देता है इस रूप में वो कर्माध्यक्ष है इथम इस प्रकार से स परमात्मा सर्वेशा हेतुभूत सबका कारण रूप में कथन किया गया तस्मात्मण फल प्रदाता अस्ति। इन सब वचनों से सिद्ध होता है कि परमात्मा कर्म फल को देता है यथा यस्य कर्म भवती तथा तस्म ही फलम प्रयत्ति और उसकी न्याय व्यवस्था है वो न्यायपूर्वक करता है पक्षपात रहित करता है जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा ही फल देता है कर्म धर्म वा फल भोगस्य निमित्तम कर्म या धर्म जो भी कहे वो फल भोग का निमित्त बनता है लेकिन फल देने वाला तो परमात्मा ही है तो जैसे कि न्यायाधीश है न्यायाधीश को कहें कि वो फल को देता है दंड को देता है तो देने वाला तो वो है उसके अनुपालना करने वाला प्रशासन है पुलिस वाले है वो सब है वो देते हैं प्रशासन देता है लेकिन उसमें उस व्यक्ति का किया गया कर्म भी तो निमित्त बनता है पुलिस तो को फांसी दे दी किसने दे दी पुलिस के कर्मों ने इसको फांसी दे दी उसके कर्म ही ऐसे थे उसको जेल हो गई कैसे हो गई जेल ऐसे ही कर्म किए थे तो जेल हो गई अब इस कथन में कर्म को ही फल देने वाला हम कथन कर रहे हैं लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि भाई अपने आप तो होता नहीं है व्यवस्था है उसमें न्यायाधीश ने दिया है दूसरे ढंग से कहीं वचन मिल जाएगा भाई इतना दंड किसने दिया है इसको बोले उस न्यायाधीश ने दिया उस न्यायालय ने दिया इत्यादि भी कथन हम करते हैं तो अलग अलग कथन होते हुए भी हम इस बात को समझते हैं कि न्यायधीश ने कर्मानुसार दिया है कर्म निमित्त बन रहा है और न्यायधीश फल का देने वाला हो रहा है इसी तरह से हमारे अन्य कर्मों का परमात्मा फल प्रदाता है लेकिन धर्म या कर्म उसका निमित्त बनता है कर्म धर्म का फल भोगत से निमित्तम न हेतु प्रयोजक लेकिन ये जो कर्म है कर्मफल देने का हेतु या प्रयोजक नहीं है कि वही प्रेरित करता है प्रयोजक जो व्याकरण में भी आता है तत्प्रयोजको हेतु प्रयोजक हेतु करता दूसरे को प्रेरित करने वाला तो कर्म हेतु प्रयोजक नहीं है कर्म निमित्त तो बनता है अब सामान्य रूप से हम निमित्त और हेतु को पर्यावरची के रूप में भी देखते हैं लेकिन यह भेद करके कर रहे हैं सामान्य निमित्त तो बन रहा है लेकिन वो हेतु या प्रयोजक नहीं है प्रयोजक करता नहीं है तो न तू हेतु प्रयोजक हो व स्वतंत्र अस्वतंत्र असुतं ज्ञान शक्ति रहित वो तो कर्म क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वो अस्वतंत्र है कर्म अपने आप में स्वतंत्र नहीं है क्योंकि चेतन नहीं है और ज्ञान शक्ति से रहित है वो वो भी इसी कारण से क्योंकि वो चेतन नहीं है तो कर्म अपने आप फल क्यों नहीं दे सकता उसमें यह हेतु जो पीछे पूछ रहे थे रविशंकर जी उसके अनुसार कि एक तो वो स्वतंत्र नहीं है कर्म और ज्ञान शक्ति से युक्त नहीं है चेतन नहीं है वो किंतु तद फल प्रदाता तो परमात्मा एवं सिद्धम लेकिन कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाला परमात्मा है ये सिद्ध होता है हो गया तो ये हमारा द्वितीय पाठ समाप्त हुआ तीसरे अध्याय का दूसरा पात्राप्त हुआ परमात्मा से संबंधित चर्चा पीछे भी कई तरह से हुई और अभी भी कई तरह से हुई अब इसके आगे उपासना का विषय शुरू करते हैं उपासना से संबंधित जो कुछ विवेचना है प्रश्नोत्तर है अलग अलग शैलियां हैं उनको लेकर के आगे कहते हैं तो तीसरे अध्याय का तृतीय भाग पहला सूत्र है सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषा ये जो सारे सब कुछ वेदांत है वेदांत दर्शन तो ये है ही तो वेदांत शब्द यहां पर आया है तो उसका कारण उसका ज्ञान प्रत्यय उपासना आदि वो करनी चाहिए परमात्मा की कैसे कि उसका निर्देश मिला गया है अविशेषात अविशेष होने से वो रूप से है तो इसमें बहुत सारे भेद मिलते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की जाएगी भाष्य देखिये वेदानाम अंतो वेदांत जो शब्द है उसमें इन्होंने विग्रह कर दिया वेदों का अंत और अंत का मतलब क्या है तो अंत का मतलब है लक्ष्य उसको आगे खोल दिया यानी वेदों का लक्ष्य क्या है वेदों का अंत वेदांत मतलब वेद का लक्ष्य तो वेदानाम अंतो लक्ष्यम वेदांत उसी वेदांत शब्द को आगे खोला अध्यात्म विषय अध्यात्म विषय उपनिषद शास्त्र आध्यात्मिक जो विषय है वो वेदांत के अंदर आते हैं और उसी के लिए आगे कर दिया कि जो उपनिषद उपनिशत्थ शास्त्र हैं उपनिषदों के वचन हैं उन्हीं को लेके वेदांत में चर्चा की गई है तो उपनिषद शास्त्र को ही वेदांत नाम से कहा गया है सर्वाणी खलु उपनिषद शास्त्राणी सर्व वेदांता तही सर्व वेदांत ही सर्वोपनिषद वचन ही तो जितने भी उपनिषद शास्त्र है यानी ग्यारह उपनिषद जो प्रामाणिक मानी जाती है वे और ये तो हो गए सर्व वेदांत क्योंकि सूत्र में मात्र वेदांत नहीं आया है सर्व वेदांत आया है यानी अनेक वेदांत है वेदांत मतलब उस ज्ञान के अंत ज्ञान का लक्ष्य निष्कर्ष क्या है परमात्मा की प्राप्ति वही लक्ष्य है तो जितनी भी उपनिषद है वो उसी को प्रतिपादित करती है। तो सब वेदांत यानी उपनिषद शास्त्रों के तो सर्व वेदांत तही सर्व वेदांत ही उनके द्वारा सर्वोपनिषद वचन ही सब उपनिषद के वचनों के द्वारा प्रत्यय सर्व वेदांत प्रत्यय प्रत्यय शब्द को खोलने रहे प्रत्यय मतलब प्रतीति ही कैसी प्रती प्रत्यय मतलब ज्ञान होता है प्रतीति मतलब भी ज्ञान हो गया अनुभूति और उसको अन्य शब्दों में खोल दिया उपासना उसकी निकटता है निकटता से उससे जो लाभ लेना है वो उपासना यस्य जिसकी है तत् सर्व वेदांत प्रत्यय ब्रह्म सब उपनिषदों के ज्ञान उपासना वाला जो है वो है ब्रह्म तो सर्व वेदांत प्रत्यय का मतलब यहां पर है ब्रह्म परमात्मा जितनी उपनिषद है वो उसी को प्रतिपादित करती है उसी की उपासना के लिए कहती है ब्रह्म सर्व वेदांत प्रत्ययम का मतलब हुआ ब्रह्म इतनी व्याख्या करके वहां ब्रह्म तक पहुंचे कैसे इसका ब्रह्म अर्थ लिया जाता है वो बताया अब उसी के लिए ब्रह्म के लिए कह रहे हैं एकोपासना उपासना विधिकम परमात्मा कैसा है एक ही उपासना विधि वाला है समान उपासना विधि वाला है उसी को और अलग ढंग से कह रहे हैं तथा एकोपास्यम ब्रह्मा और उपास्य के रूप में अकेला ब्रह्म ही है ये पीछे भी हम इसमें उपनिष इसमें वेदांत दर्शन में देख चुके हैं कि उपास्य के रूप में केवल ब्रह्म है और कोई नहीं है ना कोई मनुष्य हो सकता ना कोई जड़ वस्तु हो सकती ना कोई चेतन वस्तु हो सकती और कोई नहीं हो सकता उपास्य के रूप में केवल ब्रह्म को ही प्रस्तुत किया गया है वही उपास्य होता है बाकी का तो हम आपस में परस्पर उपयोग करते तो तथा एकोपास्यम ब्रह्म जो एक उपास्य ब्रह्म है या एक ही उपासना विधि वाला वो ब्रह्म है कैसे तो चोदनाद्य विशेषात यतो यही तत्व वेदांतेश ब्रह्म लक्ष्यते क्योंकि वेदांत में उपनिषदों में उपास्य के रूप में सदा ब्रह्म को ही उपलक्षित किया गया उसी को संकेतित किया गया उपासना तर नैशेष्यम और उसकी उपासना विधियों में विशेषता नहीं है विशेषता यानी भिन्नता नहीं है एक ही एक ही जैसा है तेषु विधीयते उनमें इसका विधान किया जाता है न चलक्षण फलयोर वैशिष्यम वर्ण्य उसके उपासनाओं के लक्षण में और उपासनाओं के फल में कोई विशेषता यानी भिन्नता वर्णित नहीं की गई है अभी एक प्रतिपादन किया जा रहा है विषय का की जितनी उपासना पद्धतियां वो भी एक हैं उपनिषद में जो बताई हैं और सब जगह लक्ष्य के रूप में भी परमात्मा ही है इसकी पुष्टि के लिए आगे कह रहे हैं उक्तम ही विधि शास्त्रे विधि शास्त्र में विधान शास्त्र में ये एक सूत्र किया है ये मीमांसा दर्शन का सूत्र दिया है इन्होंने संयोग रूप चोदनाख्या अविशेषाथ मीमांसा के दूसरे अध्याय के चौथे का नवा मंत्र है नवा सूत्र है ये प्रसंग तो दूसरा है यज्ञ से संबंधित उसमें उन्होंने एक आशंका रखी कि जो इतने सारे अलग अलग शाखाएं हैं उसमें एक ही कर्म कहा कुछ कैसा कहा जा रहा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा भेद है अलग अलग स्रोत ग्रंथों में ले लीजिए ब्राह्मण ग्रंथों में ले लीजिए अलग अलग जो शाखाएं परंपराएं थी उनमें भिन्नता है उसको लेकर के प्रश्न उठाया था कि हम किसके अनुसार करें ये ठीक है वो ठीक है वो ठीक है कौन सा ठीक है तो उस संदर्भ में ये लिखा इसको यहां ये उपासना के संदर्भ में भी ले रहे हैं एक अम्बा तो सब एक ही है क्यों है एक तो उसके लिए चार कारण बताए संयोग रूप चोदना आख्या इनके अविशेषा अविशेष होने से समान होने से तो संयोग का मतलब है अर्थ से संयोग जो लाभ मिलने वाला है वो सबका समान है और यज्ञ के संदर्भ में भी जो एक जैसे हैं उनका भी लाभ तो वही होने वाला है तो रूप का मतलब है उसका स्वरूप तो यज्ञ का रूप होता है द्रव्य और देवता उस रूप में वहां पर द्रव्य और देवता वो समान है यहां पर उस उपासना की क्रिया को ले लेंगे चोदना अर्थात प्रेरणा उसको करने की प्रेरणा सब जगह की गई है जो अलग अलग हमें दिखाई भी दे रहे हैं कर्म अलग अलग शास्त्रों में तो प्रेरणा तो उन्होंने भी की है उपनिषदों में भी जो उपासना पद्धतियां अलग अलग बताई गई हैं, उसमें सब में उसी के लिए प्रेरणा की गई है ये करो वो प्रेरणा भी एक ही जैसी है और आख्या उनके नाम भी वही रखे गए हैं थोड़ा थोड़ा सा जो अंतर है लेकिन नाम उनका वही रखा गया खासतौर से कर्म में इनके अविशेष होने से तो भले ही अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं लेकिन कुल मिलाकर के वो एक ही हैं थोड़ा थोड़ा अंतर तो मिलेगा एक रूपता वहां पर देखी जाएगी तो ये तो सिद्धांति ने कहा अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहेगा ये तो प्रारंभिक प्रतिपादन है सिद्धांति का अब इस विषय पे चर्चा चलेगी आगे यह पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आपने ये कैसे कह दिया कि सारे एक जैसे हैं अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग ढंग से उपासना की बात कही गई है अलग अलग शैलियों से कही गई है आप एक कैसे कह रहे हो और सबका लक्ष्य एक ही है ये कैसे कह रहे हो आप सबका फल भी एक ही है ये कैसे कह रहे हो जब क्रियाएं अलग अलग हैं अलग अलग ढंग से कहे तो आप एक कैसे कह रहे हो और उपनिषदों को पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से हर पाठक के मन में यही प्रश्न आएगा यहाँ इस ढंग से कहा गया यहाँ इस ढंग से कहा गया यहाँ इस ढंग से कहा गया कितनी तरह से उपासनाएं कही गई तो हमने भिन्नता होनी चाहिए और कौन सी सबसे श्रेष्ठ है कौन सी करनी चाहिए हमें ये सारे प्रश्न उठेंगे तो ये एक सिद्धांत के रूप में प्रारंभ में इन्होंने दिया आगे तर्क वितर्क और प्रमाण चलते रहेंगे उन वचनों को उठा उठा करके उपनिषद के वचनों को लाला करके कि यहाँ देखो ये क्या भेद है या नहीं है समानता है वो सब तो आगे विवेचना चलेगी लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम अपना सिद्धांत क्या रख दिया कि सर्व वेदांत प्रत्ययम इन सब वेदांतों का उपनिषदों का जो प्रत्यय उपासना है जिसकी की जाती है वो एक ही ब्रह्म है ये एक रूपता है और इसका पीछे बड़े विस्तार से वर्णन किया गया था अलग अलग देखते हुए कि नहीं वो है वही ब्रह्म है वही ब्रह्म तो इस रूप में ये सब उपासना पद्धतियां एक ही है ये कहना चाह रहे हैं लेकिन स्वरूप की दृष्टि से तो अलग अलग है मूल तत्व तो सब में एक जैसे मिलेंगे लेकिन किसी ने किसी मंत्र का प्रयोग कर लिया किसी ने किसी शब्द का प्रयोग कर लिया किसी ने किसी गीत का प्रयोग कर लिया किसी ने परमात्मा के किसी गुण का प्रयोग कर लिया इसमें भिन्नता हो सकती है लेकिन इन सब में लक्ष्य प्रक्रिया वो सारी मूलभूत रूप से एक ही है ये प्रतिपादन आगे किया जाएगा तो उसको हम आगे देखेंगे आज इतना ही विषय रखते हैं प्रणवतन सभी को साधार विवाद खुशु